विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्रीहरिदास बिहारी दास देसाई को लिखे खेतरी मई अठारह प्रिय दीवान जी साहब मुझे पत्र लिखने के पूर्व निश्चय ही आपको मेरा पत्र नहीं मिला आपके पत्र को पढ़ते समय मुझे हर्ष एवं विषाद दोनों ही हुए हर्ष इसलिए कि आपकी जैसी शक्ति हृदय एवं वाले एक व्यक्ति का स्नेह पाने का सौभाग्य मुझे है और दुख यह देख कर कि मेरी नियत को एकदम गलत समझा गया मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं आपको आदर तथा आपसे स्नेह करता हूं और आप एवं आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता असीम है सच्ची बात यह है कि आपको याद होगा कि शिकागो जाने की मेरी इच्छा पहले से ही थी जब मैं मद्रास में था वहां की जनता ने स्वयं ही मैसूर एवं रामनाड के राजाओं के सहयोग से मुझे भेजने का सारा प्रबंध कर दिया आपको यह भी विदित होगा कि खेतली के, के है और मैंने उनको सामान्य तौर पर लिखा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ स्नेहवश खेतली महाराज ने यह सोचा कि प्रस्थान करने के पूर्व उनसे भेंट करना मेरा कर्तव्य है और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब भगवान ने उनके सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी प्रदान किया और यहां जोरों से और से मनाई जा रही मैं निश्चय ही इस निमित्त उन्होंने मद्रास तक अपने वैक्तिक सचिव को मुझे लिवाने भेजा और इस प्रकार मैं यहाँ आने के लिए विवश हो गया इसी बीच मैंने नरियाल में आपके भाई को उतार दिया या मालूम करने के लिए कि आप वहीं हैं कि नहीं और दुर्भाग्यवश मैं कोई भी जवाब नहीं पा सका अतः बेचारे सचिव ने जो अपने स्वामी के लिए मद्रास भ्रमण से काफी कष्ट उठा चुका था और यही ध्यान में रखा था कि यदि हम जल से के अवसर तक खेतरी न पहुंच पाए तो उसके स्वामी नाखुश होंगे एकाएक जयपुर का टिकट खरीद लिया रास्ते में श्री रतिलाल से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने यह सूचना दी कि मेरा तार मिल गया था और समय से उसका जवाब भी दे दिया गया था तथा श्री बिहारी दास मेरी प्रतीक्षा में थे अब आप ही इसका न्याय करें जिनका इतने दीर्घ काल से न्याय करना ही कर्तव्य रहा है इस संबंध में मैं क्या करता है? या क्या कर सकता था अगर मैं उतर जाता तो मैं स्वयं से खेतरी जलसे में नहीं पहुँच सकता दूसरे मेरे उद्देश्यों का गलत अभिप्राय लगाया जा सकता था परंतु आपके था आपके तथा भाई का मुझ पर जो है, उसे मैं जानता हूं। और मुझे यह भी याद था कि कुछ ही दिनों में शिकागो जाते समय मुझे बंबई जाना होगा मैंने सोचा कि इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि लौटने के समय तक यात्रा को स्थगित कर दू जहा तक आपके भाइयों द्वारा मेरी सेवा न हो पाने के कारण मेरी भावनाओं में ठेस लगने की बात है वह आपकी एक नई खोज है जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी या शायद ईश्वर जाने आप विचार विज्ञाता हो गए हैं मजाक की बातें छोड़ दे मेरे दीवान साहब मैं वही कौतुक प्रिय शरारती किंतु आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं सीधा साधा लड़का हूँ जिससे आप जूनागढ़ में मिले थे और आपके प्रति मेरा वही स्नेह है यह सौ गुना हो गया है क्योंकि मैंने आपकी तुलना मन ही मन दक्षिण के सभी राज्यों के दीवानों से कर ली है और ईश्वर ही मेरा साक्षी है कि दक्षिण के प्रत्येक दरबार में आपकी प्रशंसा में मेरी जिह्वा किस तरह वाचाल थी यद्यपि मुझे ज्ञात है कि आपके सद्गुणों का मूल्य जानने के लिए मेरी शक्ति पूर्णतया अपर्याप्त है अगर यह एक पर्याप्त व्याख्या नहीं है मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूं जैसे एक पुत्र अपने पिता से करता है और ऐसा कीजिए जिससे मैं मैं इस भावना से अनुतप्त न रहूं। कि जो मनुष्य मेरे प्रति इतना दयालु था, उसका मैं सदा कृतज्ञ बना रहा बहुत विवेकानंद पुनश्च मैं आप पर इस बात के लिए आश्रित हूँ कि मेरे न आगे आने से आपके भाई के दिमाग में जो भी गलतफहमी हो उसे दूर करें और यदि मैं शैतान भी होता तो भी मैं उनकी दयालुता को नहीं भूल सकता था। और जहां तक उन दो का प्रश्न है, जो पिछली बार जूनागढ़ गए थे वे मेरे गुरु भाई थे उनमें से एक हमारा नेता है तीन वर्षों बाद मैं उनसे मिला था और हम साथ ही साथ आबू तक आए तत्पश्चात मैंने उनका साथ छोड़ दिया अगर हम चाहे तो बम्बई लौटने तक उनको मैं नदियाल ला सकता हूँ आप एवं आपके आत्मियों पर भगवान आशीर्वाद वर्षा करें बहुधी विवेकानंद